नहीं? हो जाता है। पहले ही आपने ज्ञान घटो मैया तट संस्कार अंतर अस्थित अन्य घट यदा दृश्यते अय घट ज्ञाते मैं न तो, तो सामान्य लक्षण संस्कार गम्यता। कह भाई रहे जैसे विद्यार्थी पता नहीं कहां तो से थपक गया मैं न्यायिक जीवन पहले बार सुन सारा जीवन मैंने न्याय पढ़ा रिटायर्ड हो गया लेकिन कभी मेरे दिमाग में बात आई नहीं हम तो, तो मैंने कहा गुरुदेव ये सब आप आप जैसे गुरुओं की कृपा है जो अंत है इससे प्रेरणा हो जाती है नहीं तो वास्तव में ये सब खंडनीय है न्याय कुमार तुम्हारा न्याय दर्शन कुछ भी नहीं है जो एक साधक के लिए जरूरत है उनका कैसे उनके सब के सब जड़ संसार का चिंतन चेतन के चिंतन तो है तो आत्मा का चेतन नहीं होता ऐसे ग्रंथ को लेकर क्या करूंगा जिस दर्शनकार ने आत्मा को चेतन नहीं माना दर्शन व्यर्थ नहीं तो गया। नहीं है क्या एक चीज है बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए न्याय काम करता है दृश्य तो अग्रया बुद्धिया उसके लिए न्याय मददगारी है इसलिए मैंने न्याय पढ़ा मैं जिस दिन मैं तर्क ग्रह पढ़ा उसी समय मैंने समझ गया था न्याय व्यर्थ है दर्शन व्यर्थ है तो कैसे तो मैंने बता सारी बातें उनको तर्क पढ़ते हुए तो मेरे को क्या समझ में आई है इस के बारे में हम लोग जो वेदांत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं इसमें भी स्पष्टीकरण नहीं तब आप बोला सामान्युवृत्ति हो रही है स्पष्ट नहीं है जैसे कवि विचार इसलिए हमने उठाया था गए हम लोग प्रेम का भी ज्ञान संस्कार मात्र है हमारा भ्रांति है हमें अपने चेहरे का ज्ञान कभी नहीं हो सकता किसी को भी आस्तक तो हुआ नहीं न हो सकता जब तक आप अपने शरीर से अलग नहीं होंगे तो अपने चेहरा को देख नहीं योगी ही कर सकता है। शरीर से अलग होकर के अब से अपना शरीर का चेहरा देख सकता है तो इस तरह से कई बातें हैं जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते लेकिन सूक्ष्म कह तक नहीं जाते यहां पर भी जो कह रहे हैं व्याप्ति हो लेकिन चिदाबासी होना कोई जरूरी नहीं स्व प्रकाश की तरफ भाष्य ही नहीं है सर्वाभाषकता भाष्यम न भवती तो भाषक है वो तो भाष्य बड़ा सुंदर विचार आता है तो आप देखो पढ़ा ना पाऊंगे हो सकता है हम ठीक में जा ही नहीं पाएंगे कई बातें खुल जाएगी आपको टीका भी लग सकती है सूर्य को आप देखते हैं देखते हैं को सूर्य को है क्या? देखते हैं क्या सूर्य होता है पूरा <laughs> भ्रांति है आप ये विचार करके देखिए सूर्य प्रकाश पदार्थ प्रकाशक पदार्थ सूर्य के प्रकाशन से यह शरीर प्रकाशित हो रहा कि नहीं हो रहा है आ? यदि वह प्रकाशमय पदार्थ को यह हमारे चक्षु प्रकाशित करने लग जाए फिर उसके प्रकाशकत्व खत्म हो जाए इसे वेदांत क्या कहता है इस चक्षु में भी जो प्रकाशकत्व है वो सूर्य का अनुग्रह से हुआ सूर्य ही इस चक्षु का अनुग्रह देवता है अति सूर्य के ही अनुग्रह से यह चक्षु सूर्य को देख पाता है का ही अनुग्रह से यह चक्षु को सूर्य को देख पा रहा है लेकिन क्या बोलता है? है कभी चक्षु यह नहीं कहता है मेरा विषय सूर्य है तब भी यह क्या कहेगा चक्षु सूर्य को देखकर करके सूर्य को प्रकाश पदार्थ कहता है सूर्य सुख प्रकाश पदार्थ चंद्रमा सुब प्रकाश पदार्थ पूरे अद्वित सिद्धि में सूर्य और चंद्रमा को बना बनाया। दृष्टान दृष्टान यदि वो आपके वृत्तिभाष्य करके, आप इच्छित भाष्य करके विषय बन गया वो सूर्य तो दृष्टान्त नहीं बन सकता आत्मा के लिए सूर्य नहीं बन जा। नहीं तो तो सकता। कैसे बनेगा ऐसा सूर्य सर्वाभाष का तथा आत्मा भी सर्वाभाष का भाष्य कैसे बोल सकते बना रहे हैं। इसका मतलब ही हुआ आज तक हमें सूर्य को देखा ही नहीं जो बोल रहे हैं, मैं सूर्य को देखता हूँ कृपा से चक्षु के के के अंदर आकर बन करके को इस, इस जीव माध्यम से उच्चारित ये था ज्ञान तो महाराज ने लिया सूर्य सूर्य सूर्य छिपा हुआ धनंजय ये भी तो तो तो तो है है। तो सूर्य उसी के अनुग्रह से रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं। ना हम देख सकते हैं उसको। उसी का अनुग्रह की वजह से वह उसी का अंश है ना अंश आ रहा अनुग्रह का मतलब क्या एक अंश आ रहा है एक रश्मि आ रही है जो इसमें यह सामर्थ्य देता है वह अवयव जो आया हुआ है वहां से अपने अवयवी आवयव के साथ अभेद होकर ज्ञान करा देते हैं सूर्य को देख रहा कि सूर्य को विषय कर अवयवी अभेदा दे अवयव का अवयवी के साथ अभेद होने से यह ज्ञान हुआ यह सूर्य नहीं तो हम सूर्य को देख नहीं सकते वृत्ति चक्षु का वृत्ति चाह करके चैतन्य होकर हमारे भाष्य होकर के वह दर्शन हो घटवत तो नहीं हो सकता नहीं। क्यों कि सूर्य पर भी आवरण आवर नहीं किया कारण नहीं। है कि सूर्य पर भी आवरण है तो स्वप्रकाश कहां से हो गया स्वप्रकाश कैसे हो गया घट में आवरण है इसको भंग करने के लिए हमारे वृत्ति की अपेक्षा होती है फलव्याप्ति की अपेक्षा है, प्रकाश है। थाक्षी वारे। थाक्षी वारे। और क्या? कि अवैवी भेद मात्र हो रहा है यहां अवय अवैवी का भेद मात्र हो रहा है हमारी वृत्ति नहीं जा रही है चक्षुवृत्ति गई सूर्य को देखने यह सबसे बड़ी भ्रांति है जाएगी तो इसलिए इन चीजों को समझने के लिए वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति हमें दृष्टांत को पहले से समझना पड़ेगा घट में से ही समझना पड़ेगा नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा अब दोनों सामने घट और सूर्य वृत्ति व्याप्ति ना फल व्याप्ति दोनों ही नहीं है और एक फलव्यक्ति फल दोनों ही है और स्वरूप में ही विचार करोगे वृत्ति व्याप्ति है फलव्याप्ति नहीं है वास्तव में क्या है इन दोनों में विषयत्व तो नहीं है इसलिए दोनों विषय नहीं बनते hmm. फल फलव्यक्त बात और घटाधि को हम विषय मानते समझ में तो आपको और स्पष्ट कुछ पकड़ में आई बात hmm. है स्वप्रकाश रामकृष्ण जी का है ना यह अन्य वे घटाधिवत इत्य स्पष्ट है तो स्वप्रकाशित Hmm. के अपसिद्धांत हो गया वृत्ति व्याप्ति गई तो फिर ये विचरी समझो आप वृत्ति व्याप्ति गई तो फलव्याप्ति भी हो ही जाएगी यदि आप आमदनी सोचिएगा जैसे घटा दिए वृत्ति व्याप्ति होने से फल भी हो जाती है तो जड़प आ जाता है तुम्हारा ब्रह्म भी इस तुमनेकाश में वृत्ति व्याप्ति मानोगे निश्चित रूप से भी जड़ हो जाएगा सबसे बड़ा अपसिद्धांत है तो तो पूर्वाचारी भी वृत्ति व्यापित्व संगीकरण सभी आचार्यों ने वृत्ति को स्वीकार किया है नायम अपसिद्धांता ये सिर्फ अपसिद्धांत नहीं है इस बात को मन में रख करके परिहार क्या दिया फल्यापित्व इत्यादि फलम वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभाषा फल क्या है वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभाष ही फल है कुछ चिदाभाष की तरफ भाष्य हो जाना ही फल व्यापित्व तद व्यापित्व तो प्रत्येगा तो निराकृतम एक व्यापित्व तो को ही प्रत्येगा के मामले में निराकरण कर दिया मूल कारण क्या है फलव्यापित्व तो वही होती ना जब आवरण भंगोत्तर काल में कुछ कार्य संपन्न होना है तो और जिसमें आवरण ही नहीं है क्या करना है आप कैसे मारोगे आप? आवरण है, है क्या आत्मा का आवरण है नहीं तो सुप्रकाश, नहीं। सुप्रकाश का आवरण की कल्पना मात्र समझाने के लिए हम लोग मानते कि विद्या है माया है उसने उसकी आवरण शक्ति का है विक्षेप शक्ति है मल है ये सब समझाने के लिए एक प्रक्रिया है वास्तव में वहां कोई आवरण है घनचंदनचन मरकम घनचंद दृष्टि घनचंद मर्कम बिल्कुल सही उन्होंने याद दिलाया सब चिदा भाव जो बुद्धि बुद्धि प्रद्वी चैतन्य है और रोपाधि शुद्ध चेतन प्रत्येक आत्मा है इन दोनों के पीछे बुद्धि स्वयं बेचारी पड़ी बादल के समान। नहीं तो बुद्धि प्रवृत्ति चैतन्य जो है वही शुद्ध चैतन्य इसलिए अहम ब्रह्मास वित्तीकर क्या होता है आज वृद्धि उपाधि की सब तो खत्म हो जाता है उपादि का सत्व तो समाप्त होना ही ब्रह्मागर वृत्ति की प्राप्ति बुद्धि की सत्ता मानने है जब तक तब तक अनुभूति नहीं है बुद्धि में ही चिदाभास है, चिदाभास के द्वारा भाष्य आप मोड़ रहे हो अभी यहां स्पष्ट अभी भी आपको कहा वृत्ति प्रतिबिदाष बुद्धि वृत्ति से हमाकार वृत्ति हुई है इसमें जो प्रतिबंध चिदाभास है उसके द्वारा विषय भाष्य क्या आत्मा ब्रह्म आत्मा तो तो जा आवरण को भंग कर प्रकाशित करेगा वह आवरण ही नहीं, नहीं है तो आवरण बना हुआ कौन है वहां से पीछे स्वयं इसकी उपाधि जो बुद्धि ऐसा तो होता है, जित यतर यतर, जित जित चे दुनिया है, है वही जड़ है बिल्कुल बिल्कुल व्यापित है ऐसा ही कहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यत्र वृत्ति व्याप्यत्व तो इस ना, ना, इस ना, ना, ना। नहीं हो सकता बस यही है, है। इसके बाद वृत्ति व्याप्ति भी तब तक है जब तक वृत्ति जिससे उत्पन्न हो रही उस उपाधि का सत्यत्व नष्ट नहीं होता तब तक ध्यान में आ तब तक ही है सारा खेल जिस दिन बुद्धि का सत्य समाप्त हुआ फिर हम भरमा से वृत्ति कुछ नहीं हम ब्रह्म कुछ है नहीं। भी भी क्यों कह रहे हैं केवल जब तक आपकी बुद्धि का सत्व समाप्त नहीं हुआ तब तक आपको कहा जा रहा वृत्ति बनाओ वृत्ति व्याप्ती है बोल रहा हूँ वास्तव वृत्ति व्याप्ति भी, भी नहीं है वृत्ति आ रही कहा से ये बताओ वृत्ति कहा से निकल रही है बुद्धि से ना वृत्ति के आगे दुर् टपक रही है बुद्धि आपके पास है इसका मतलब आपने बुद्धि को है मान लिया ना तब तो वृत्ति निकली और उस वृत्ति को हमने क्या किया संसार और रोक दिया और आम आम भ्रह्म, आम भ्रह्म दिया तो क्या हमने जो बुद्धि है करके मान बैठा हूं मैं मेरा पास एक बुद्धि है और बुद्धि संसार की ओर जा रही थी मैंने उसको ब्रेक लगा दिया और मैंने उसको हम ब्रह्म में लगा दिया है यही तो हो रहा है आप बुद्धि की मान्य खत्म तो कर दो नवृत्ति है नृति व्याप्ति है और राह क्या बोल नहीं सकते तो या, करना शिवा तो करना हो। है शिव केवल होगा जो अवशिष्ट शिव वही केवल बुद्धि को खत्म करना हो। उसके सत्यत्व को हमने त्यागना है जब तक शुर्थ तो पकड़े हैं तब तक हमको वृत्ति दिखेगी वृत्ति दिखेगी तो हम ब्रह्मा से बोलना पड़ेगा और सदा तो का बनाते रहना पड़ेगा बनो, बनो, कब तक बनाएगा इसीलिए व्याप्ति का वास्तव क्या होगा वृत्ति व्याप्ति का वास्तव क्या होगा वास्तव कोई अर्थ है नहीं इसका ब्रह्माकार में तो है यहाँ तो बन जाएगा घटाज में तो बन जाएगा वृत्ति व्याप्ति का ऐसा बोलना चाहिए हुँ? की वृत्ति व्यक्ति नाम वृत्ति आवरण को खत्म करती है स्वरूप तो को प्रकाशन करती, नहीं नहीं नहीं करती है तो कार्य का तो फक्त आवरण करना इतना ही करना चाहिए आ, ये तो तो है विषय के लिए सब प्रकाश में तो घटेगा नहीं ना उधर नहीं घटेगा सब प्रकाश में आवरण है नहीं नहीं तो वहाँ कैसे वृत्ति व्याप्ति होगी मगर चेतन नहीं है हो ना आवरण आवरण आवरण है है है है है उस को तो के है। नहीं नहीं नहीं ये ये कहा कहा जा जा रहा रहा ऐसे समझाने लिए वास्तव में कोई आवरणवान निवारण कैसे होगा वहां कोई आवरण भंग करने से तोड़ा होगा वास्तव में है नहीं ना क्या राजस्थान को जानने से तो भ्रांति दूर होगी अहम ब्रह्म ये स्थिर हो जाने से वृत्ति नाम चीज खत्म हो जाएगी न, न बुद्धि तो क्या कहा न न न ना हम ना हम। बस आनंद स्वरूप दाम स्थिर हो जाए इनकी सत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी न वृत्ति है न वृत्ति व्याप्ति है, है न कोई उपाधि है न कोई आवरण है तक इसलिए ये जो वृत्ति व्याप्ति कहा जा रहा है एक साधक के लिए समझाने के लिए शुरू में तुम्हारा जो घटा कर, कर वृत्ति, सांसारिक वृत्ति है उसे हटाने के लिए हमें कहना पड़ता है तुम ब्रह्मा कर वृत्ति करो वृत्ति व्याप्ति होगी वहाँ फल व्याप्ति नहीं होगी तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी ये समझाया इसलिए जा रहा है ताकि आपका वृत्ति का विषय ये हट करके स्वरूप बन जाए अभ्यास होते ही वो अभ्यास क्या करेंगे श्लोक स्पष्ट है ना वो श्लोक जो बार बार बताते हैं आपको जो सुना है आपने अहंकारो रूप hmm. आनंदे इस अभ्यास से अपना आनंद स्वरूप में जग जाएंगे अपना पैसा खत्म देखिये और आगे तदित प्रकाश हो पी अपि तद भाने वृत्ति अनुपयोगी अपी देखिए अपना क्यों रहे हैं शब्द श्लोक में भाने वृत्ति तुपयोगे आगे ना बात वृत्ति अब क्या कर रही है वृत्ति की जरूरत ही नहीं है स्पष्ट बॉर्डर दिए शुरू ही है से बात कर रहे हैं संशय कहा रहेगा आपको तो मिलेगा संशय की बात ही नहीं है असल में आप समझे ही नहीं ना प्रक्रिया को दिक्कत हो प्रक्रिया को समझने के बाद बोल रहे, तद बाने वृत्ति अनुपयोग अपि वृत्ति का उपयोग है ही नहीं उसके बहन होने ना कोई आवरण में भंग करना है वृत्ति ने वृत्ति का काम में भंग करना वह जिसका आवरण है ही नहीं वह वृत्ति करेगी क्या बता बताइए आप जिसके कौड़ी नहीं है आवाज जाके मांगोगे क्या डोनेशन दो भाई भाई ये मालूम हो आपके पास पचास हजार रुपया है तो डोनेशन मांगे पांच सौ देगा वो जिसे पचास पैसे नहीं क्या मांगोगे तो मांगोशन उसी प्रकार वृत्ति नहीं नहीं, क्या कर तो तो दिया उसको भान करने की प्रकाशन करने के लिए वृत्ति आदि किसी की भी जरूरत नहीं फलव्याप्ति की वृत्ति व्याप्ति की भी जरूरत हुई वृत्ति की अपेक्षा नहीं वहां पर फिर भी जो अज्ञान अवस्था में है बेचारा उसको वहां से वहां कैसे मोड़ें तस्य मोहड़े तूल अज्ञान कृत अद्वैतावरण विनिवार आवश्यक मान के चलते हैं भाई यहाँ ये द्योतन कर रहे हैं सूचित कर रहे हैं कि उक्त मूल अज्ञान जो पहले हम लोगों ने क्या है मूल अज्ञान है विध्या, विध्या, वगर, वगर, है ना मूला विद्या तुला विद्या वगैरह समझाए हुए पहले इसे उक्त जो मूल अज्ञान है तत्कृत मूल ज्ञान कृत एक अद्वैत उनका आवरण नाम के मान लिया है हमने। उसका विनिवार्थ उसका निवारण करने के लिए वो उपयोग है इसे हम क्या कहें परसों सुंदर कुंदर न्याय मूल ज्ञान का तो निवरण नाम किसी बनाकर हम सोच रखे हैं उसके लिए हमने ब्रमा कर वृत्ति बना दिया अवृत्ति और अविध्य में लड़ाई हो जाएगी अब क्या कहेगी ये बदमाश मैंने तेरे को होने दिया घटा करके तुमको जो है ब्रह्मा वृत्ति होने दिया और तुम तो मेरे गला घोटने लग गया अब गला घोटने कोशिश करेगी अब वो तो डर जाएगी वो चाहेगी ये ना बने लेकिन जब बन गया आपका अभ्यास के बल पे तो क्या होगा अब नाश करेगा एक दूसरे को से नष्ट करेगा फिर ना नद्या न आवरण नृत्ति कथम ये केवल इसलिए साफ़ करके इन्होंने कवल साने तू वृत्ते वृत्ति का जो है उक्त मूल कृत ज्ञानकृतद्वैतावरण निवारा तुपय आवश्यकी द्योत्यप्योति तत्वस महावाक्यजन्य चर्म चित्त वृत्तिया वृत्ति का मतलब क्या है इसलिए हम घटाकर पटाकर जो संसार के हो रहे थे इन वृत्तियों को हटा करके हमने क्या किया विचारित जन्य। चरम वृत्ति अखंडा का वृत्ति अनेक शब्दों से इसको कहा जाता है उस वृत्ति के द्वारा सब खेल चलता है सुंदर पुस उसी वृत्ति के माध्यम से लागू होता है अन्य वाक्षी भाष्य भिन्न घटपटादी में साक्षीवास जहां पर माना जा रहा है उनको ले। ननु यदि साक्षी घटपटादी स्व प्रकाश प्रमाण वृत् घटादित चिटाप्यम तथा तद्वदेव झड़ प्राचीर सूचना पूर्वक यदि स्वप्रकाश होने के बावजूद भी वहां भी साक्षी अपना काम कर जाएगा प्रमाण वृत्ति के द्वारा जो है घटादी के समान व्याप्ति कर ले भी कर बैठेगा यदि ऐसा कहोगे तब तो, तो के द्वारा भी स्व प्रकाश आत्मा की व्याप्ति होने लगेगी तब तो तथाचा तथा उस प्रकाश आत्मा का भी घटव देव जड़े ठीक इत प्राचीन आचार्य चरण सं सूचना पूर्वक समाध इस बात प्राचीन आचरण सम्मति को दिखा करके उसका जो निवारण उन्होंने क्या किया वो भी समाधान को भी बता रहे साक्ष लक्षण ब्रह्म नित्य अप्रोक्षांतम शब्दार्थ साक्षणम ब्रह्म साक्षी का लक्षण यह अलग कुछ नहीं साक्षी अलग ब्रह्म अलग नहीं है प्रकाश सत्य नित्य अप्रोक्षित तो स्व प्रकाश नित्य नित्य अप्रोक्ष्य प्रोक्षित साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कहते हो फिर कहते आवरण भी है आवृत्ति भंग करना जरूरी भी है, था था था तो है या नहीं नि? अब नित्य प्रोक्षता है यदि आवरण है तो नित्य प्रक्षेप घटवा तो वो भी हो गया वहां भी आवरण है तो इसलिए ये सारी प्रक्रिया समझाने के श्रुति दृष्टि मूल क्या है निप्रोक्ष साक्षात्वश् उपक्राच इद्दार्थ एवं प्रकृत साक्षी लक्षण इद्दार्थ ने श्लोक में अस्य शब्द है ना अस्य शब्द का ष्टि का है न अ व्याख्या है इदम शब्द अ प्रकृत साक्ष्य लक्षण हो गया प्रकृति जो साक्षी रूपा ब्रह्म प्राचीन आचार्य से है है साक्षा वी वी वी वी आ, वे वे वे वे एक तो काटना पड़ेगा ना ना ये तो, तो विशुद्धो तो मोहसंग्रांत साक्षी स्वान्तु प्रतिफल वपुर प्रमाता वृत्म प्रमाण फलमदृत्ति संव्या चेतोपाधिय मोहोत्त प्रमुख विषय ग परात्मा प्रमा अपना संप्रदाय से समझे तो विशुद्ध थे विशुद्ध मुनि भी, तो। भी परंपरा कभी देखिए कोई भी ब्रह्म ज्ञान ये नहीं कह सकता मैं ब्रह्म को अनुभव कर लिया हूँ मेरी अनुभूति है मैं बता रहा हूँ स्वरूप स्वरूप ऐसा है ऐसा कोई नहीं जिसने अनुभव कर लिया यही कहेगा ये न्याच यही ऋषियों ने समझाया था यही है यस्य मतमतम तेद इसलिए सब कठिन मामला है, है? समझो मोहादितो विशुद्धो मुनि पर भी तो मोह संक्रांत मूर्ति मोहादि है विशुद्ध है मुनियों ने समझाते हुए कहा मोह रूपी आवरण से आवर मोह है आवर्ते मूर्ति साक्षी स्वान्तेदुत्थे साक्षी वो फिर भी तदुत्थे प्रतिफलित वपुर गीय तमाम जब फल व्याप्ति कर घटाजी को प्रत्यक्ष करने लगता है तब इसका नाम प्रमाता पड़ा नहीं तो प्रमाता कहा है कोई साक्षी <laughs> को प्रमाता बोल देते हैं। जब हम साक्षी के माध्यम से विषय को भाषित कर लग जाते हैं और विषय का गडम हम जाना बोलने लगते हैं तब हमारा नाम प्रमाता पड़ गया नहीं तो साक्षी है कोई परमाता नाम का चीज ही नहीं प्रतिफलित वह पुर जब प्रतिफलित शरीर वाला हो जाता है प्रतिफलित चैतन्य वाला हो गया मैंने चिदाभास हो गया ये साक्षी बुद्धि में प्रतिम पड़ गई वृत्ति में प्रतिम पड़ गई तब ना कहें चिदाभास हुआ साक्षी कह तो है साक्षी ब्रह्म है स्पष्ट हो चुके उसका प्रतिफलन जो बड़ा बुद्धि में तब उसका नाम चिदाभास हुआ उसके द्वारा घट हो गया तब क्या नाम पड़ा असो प्रमाता इसका नाम तो प्रमाद पड़ गया वृत्तारूढ़ प्रमाणम वही चिड़ावा जब वृत्ति में आरूढ़ हो गई तब तो उसका नाम प्रमाण पड़ा एक ही साक्षी प्रमाण भी बना प्रमेय भी बना हुआ है प्रमाता भी बना सब खेल एक ही का एक ही बिजली प्रकाश भी दे रहा है आवा भी भी भी रहा रहा है, तो भी कर रहा है है? ठंडा कर फ्रिज में। एक ही बिजली, साक्षी, किस पर हो उपाधि ना? उपाधियों के आरूढ़ होने पर अलग नाम इसका नाम पड़े रहा है है तो बिजली ही दौड़ रही हो रही सारे उपाधि के चक्कर है इसलिए उपाधि महाव्याधि उपाधि महाव्याधि सब उपाधि का चक्कर उपाधि को अहम करके बैठे हैं छोड़ना नहीं चाह रहे पकड़ रखे फिर भी सारे वेदांती जानते उपाधि तो महाव्याधि उपाधि के कांस खेल हो रहा वृत्ति में आर उसका नाम प्रमाण हुआ जब भाषित कर दे किसी चीज को उसका नाम प्रमादा पड़ गया जिसको भाजित करा रहा है वो भी वही पंच वही आकाश है आकाश कर्म से उत्पन्न वही हो रखा है वही तो आकार है अपना देव सामने विषय रूप में विद्यमान है उसका नाम प्रमेय नाम रख दिया आपने परम अथा वृत्ति संव्याप्त चैत्य चैत्यो चैत्योपाधिर मोहोत्त शब्द प्रमुख विषयगा वही परात्मा प्रमेयी हो जाता है कैसे होगा प्रमाणम फलम प्रमाणों का फल अथवा और धीषणावृत्ति व्याप्त मन बुद्धि उसकी वृत्ति से व्याप्ति को प्राप्त करता हुआ चैत्योपाधि मोहोत्तम चैतन्य और उपाधि की इन दोनों का सत्य और अनुद्ध का एकीकरण एक रूपी मोह से पैदा हुआ शब्द प्रमुख विषय का शब्द रूपादी प्रमुख है विषय जिनका ऐसा घटपटादियों को सात प्रमेय घटादियों को प्रमेय रूपा वही भ्रम को प्रमेय ने कह दिया न ब्रह्म ही न साक्षी ही प्रमाता बना प्रमाण भी बना प्रमेय भी बना सांप्रदाय का भीतम प्रमाण जन्य बुद्धि बुद्धिवृत्त्य वच्छिन्न चैतन्यम विषयावचिन चैतन्य न सा ऐक्यम प्राप्त तत् फल पद ऐसा होता है तभी तो फल व्याप्ति मानी जाएगी क्या जा प्रमाण जन्य बुद्धि वृत्ति वच्छिन्न प्रमाण से इंद्रिय सब लेना इंद्रिया से अंतकरण में गया वहां से बुद्धि से आगे बढ़ा वृत्त वच्छिन्न चैतन्य बना अविष्यावचिन्न चैतन्य तत्देश जहां भी है इन दोनों व्यक्तिता से प्राप्त होने पर उसका नाम फल व्याप्ति का विषयत्व तथा वहीं पर विषयत्व माना जाता है लेकिन इस प्रकार का अपने में युक्त नहीं है यह नहीं हो सकती है तथाही क्यों नहीं होगी तथाही ब्रह्मणि ब्राह्मण लक्षण निरुप्त रूप फलव्याप्तिर नहीं होती वृष्ट भाई ब्रह्म के युक्त लक्षण वाला निरुप्त रूप फल नहीं हो सकती है ऐसे कहते हुए से हम पूछेंगे भाई फलव्याप्ति क्यों नहीं होगी कारण क्या तो प्रश्न पूछा जाए, चांदू जी उठाया पूर्व पक्ष को ताकि स्पष्ट हो जाए कहते हैं किम्वा यत्र यत्र दो युव जड़त्व नहीं छुट गया यत्र यत्र फल व्याप्ति यत्र यत्र दो युव जड़त्व यदि व्याप्या ब्राह्मणों में अनंगीकार ब्रह्म में जड़त्व आ जाएगा इस भय से आप बोल रहे हो फल व्याप्ति नहीं होती है ना यत्र यत्र, तत्र तत्र, में, हम क्या देख रहे हैं जड़ तो देख रहे हैं, इसलिए आप डर गए ब्रह्म जड़ो ना हो जाए अतव आप डर के मारे फल व्याप्ति नहीं मान होता होगा फल व्याप्ति वहां भी डर लग गया ब्रम जड़ हो जाएगा इसीलिए फलव्याप्ति नहीं मान बड़े चालाक हो आप अथवा दूसरा यह सिद्धांत आएगा अथवादियों में जड़त वहीप्ति होती है और ब्रह्म जड़ नहीं है सचिदानंद रूप कहा वहां जड़ नहीं है जड़त को विरुद्ध चित्व है वहां चित वो अति वह फलव्याप्ति नहीं होती करना चाहिए हो क्या है तुम्हारा मन सिद्धांत पक्ष यत्रे यत्रा जड़त्व जड़त्याप् होता है जिसले ब्रह्म में जड़त्व नहीं है इसे मैं फलव्यापी नहीं मानता हूं यह सिद्धांत पक्ष पहला वाला अलग है को डर के मारे कहना है किएगा इसलिए मैं उसमें स्वीकार नहीं करता हूं यह कहना आलोचित है यह सिद्धांत पक्ष में क्या कहते न आद्य आदि पक्ष तो मान नहीं सकते निष्ठा पत्र भय के मारे में किसी चीज को निषेध करना ये हमारे भी स्वीकार नहीं हम भी यही चाहेंगे कि गलत बात है हम भी यही कहेंगे यदि कोई कहेगा भय के से हम, उसको तो हम उसको नहीं मान रहे तो हम उसको इनकार जरूर करेंगे इसे पहला पक्ष में तो इस दूसरा नाम क्या अंत पक्ष भी नहीं मान सकते साक्षी भाष्य है वो अविद्यादि पे विचार है वह जड़त रहे क्या अविद्या में जड़त है क्या से यथ जड़ोत्तम तुम फलव्याप्तम अविद्या में विचार कैसे होगा इस काल में साक्षी भाष्य हो रहा है किंचितिश अविद्या का साक्षी भाषित्व पक्का है विचार हो रहा है, का मतलब क्या उसो नहीं है विचार न भावादिकरण में का जाना और जड़त हेतु के समान वन्य भाव अधिकरण में धूम जाएगा धूमचार ही कहा जाएगा साक्षी भाषा भावाधिकरण में तो चला जाए तब तो जड़त्व आएगा अब यह विचार करो अविद्या इसका मतलब साक्षी भाष्य नहीं है है कि नहीं है विचार कैसे बोल रहा है? भाषा भाव आदि करण भूत विद्या में जड़त्व है अविद्या इसलिए क्या करे साहब बोल रहे न की भाई अविद्या में विचार हो रहा है साक्षी भाषीषु नहीं है ये तो स्पष्ट है सुशुप्ति का अनुभव स्पष्ट है तो इन विचार के सिद्ध करोगे आवास भले ही हो लेकिन साक्षी पूरा साक्षी बात तो हम कर चित चिद भाश तो फल नहीं है नहीं यदि फल व्याप्ति न होते बोल ही नहीं सकते आप कैसे बोल दिया आप फल न होती तो कैसे आपने जान लिया या मेरे पास अज्ञान था कहना है यहाँ विचार जब सिद्ध करना है आपने कहा यत्र घटा दे जड़तम तथर्पित है ना यत्रे यत्रे ये यत्र जड़म तथर्पी सी मैंने जड़ो क्या हेतु हो गया, तो गया? साध्य ठीक है ना और व्यवचार कहा का आ जाएगा भाव के अधिकरण में हेतु का जाति अथवा दूसरे ढंग से साध्य उदावृतम साध्य का अधिकरण में हेतु का दो ही तरीके से घटाया जाता है विचार या तला नहीं लेना है क्यों अविद्या साक्षी साक्षीभाषी है अविद्याण है अविद्या तो वहां पर हेतु का न होना कि व्याप्ति का दो लक्षण तर्क ने जो पढ़े उनको मालूम साध्याभाव अधिकरण वृत्व अथवा दूसरे नहीं साध्य अधिकारण हो गया अविद्या उसमें में आवृत्ति बोल दिया झड़ तु को इसमें अविद्या झट नहीं है, है? चेतन है क्या वो चेतन में नहीं है ते ते ते वो भी नहीं है नहीं है। इसलिए <laughs> तो, तो सत्य लक्षण मिथ्यात्तम का लक्षण बनाया तो कहा है आप लोग सो रहे हैं इसलिए झड़प नहीं नहीं झड़प तो किसमें होगा या तो असतमान हो इसको तो या घटो तो अस्थि सतमाना आदमी व्यावरिक सत्य तो माना कुछ तो माना उसमें आ, तभी तो उसमें है जड़त्व अविद्या ना न्यावहारिक सत्य तो उसमें ना न प्रातिभाव है, तो को है ही नहीं तो केवल कल्पना के तरीका बताए कैसा आगे सृष्टि कहा से आया क्या विद्या से आई कहा नहीं कह ना वास्तव में अविद्या माया नाम का कोई चीज है ही नहीं इसे निकित्त है न अनिर्वचनी अनिर्वचनी कर दिया जाता है इसलिए उन्होंने क्या कहा कि विचार हो रहा है आपका जड़त वेतुवान नहीं है है किंतु कि तुरे कर तुरे कर तुरे नहीं है अविज्ञा सिन्द निर्वचन हो गए निर्वचन हो गया नाचन अनिर्वेचनी कहाँ से हुआ निर्वाचन तो कुछ तो सत्ता है है उसमें वो व्यवस्थित मानो आ, या प्रातभाषिक मानो कार तो कोई माइकल मान नहीं सकता हमें दोनों उसे मान नहीं सकते हम अब समझ में आ गई ना इसीलिए अवैध नहीं अत्य विचार सिद्ध हुआ ऐसे दूसरी व्याप्ति भी हमारे लिए मान्य नहीं है नहीं। नहीं। नहीं नहीं नहीं ये तरह तर जड़तम तरह फलभाषत्तम ये भी गलत है नहीं सकता बिना शास्त्र के सहारा आदमी चल नहीं सकता सिद्धांत मजबूत होना चाहिए तो पंक्ति में आदमी फल जाएगा स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए गलत, तो लगता अभी गलत लगता है भी मालूम मालूम हो हो गलत गलत लगता लगता है है क्या टीका लिख दिया गलत लिख दिया कई लोग वही सही है ऐसा थोड़ी होता है गलत वो गलत थोड़ी लिख रहे हैं पर हम गलत समझे नहीं सिद्धांत समझे इसलिए हमें ये गलत लगता है ये मानना चाहिए आदमी को इसका चिंतन करो ऐसे लिखा फिर क्या हो सकता है गहराई में जाओ उसका पकड़ो उस पॉइंट मैं आपको स्वयं ले जा रहा हूं मैं इसे तो फटाफट छप दूसरा दो मिनट पॉइंट में क्या कितना और एक घंटा लग गया बोलते कि मैं चाह रहा हूं आपको स्वयं उच्च से पहुंचाऊ स्वयं आपको मुझसे जवाब आनी चाहिए तभी पंक्तियां कुछ नहीं आप देनी कठिन कहाँ है बाद में वो स्वयं भी हो जाता। हो जाता जाएगा सिद्धांत पदार्थ पकड़ में नहीं चाहिए हमें अभी तक तो ये मालूम ही नहीं था कि अविध्या क्या है कैसी अविध्या कोई जड़ समझ रहे हैं तो। कोई कुछ चेतन समझ रहा है कोई कुछ समझ रहा है अब क्लियर हुआ ना अविध्या मेरा जड़ है वो ये केवल एक व्यक्ति जिसको जगत दिख रहा है उसको समझाने के लिए कह दिया तेरे पास एक ज्ञान है उस अज्ञान ये सब हो रहा है आपके अज्ञान की महिमा मैं भी बोलता हूँ आपके अज्ञान की महिमा है ये सब असल में क्या आप लोग गणित पढ़े लिखे लोग हो गणित में क्या होता शुरू में आप लिखते हो लेट इट भी है ना कोई तो भी, भी गणित हो प्रश्न आपको आ गया प्रश्न के बाद कहेंगे लेट इट भी एक्स a x जोड़ते जोड़ते स्टेप्स बनाएंगे हमें क्या x आंसर जिसको मैं शुरू किया था लेट इट बी x करके वो x क्या है ये है ये संसार कहा अज्ञान लेट इट वी कॉल इट एज अज्ञान लेट वी कॉल एज माया एक चीज ऐसा मान लो और जवाब क्या निकली गंध में सा माया अनिर्वचनिया जीरो ये ये ये आंसर है ना आंसर चाहिए लास्ट में जब तक तो नहीं नहीं आएगा पढ़े असली इस प्रश्न अब आगे देखिए साक्षी भाषि विद्याचारा तथी चिदिन्नवादिना जड़ सत्वी फलव्या सर्वसम्मत ये वहां पर चिदिन्नवे हम अविद्या में जड़त तो मान भी लें यद्यपि अविद्या में लेकिन जड़तम तो। तो जड़ तो। तो है इसलिए अविद्या में जड़त तो मान लेने पर भी देखो आप जड़त सत्य अपी फलव्याप्य भाव से सर्वसम्मत फलव्यापित्व का अभाव सर्वसम्मत है ये जो चीज है ही नहीं उसको के जो हम कहते हैं में, साक्षी भाष्य है अविद्या, अविद्यालय हो रही है मानकर कह रहे हैं अज्ञान विषय हो रहा है, क्यों? कर कर है।, हो रहा है मेरे पास अज्ञान ही था वहां आनंद था और अज्ञान था ऐसा आप अनुभव कर रहे वहां उसके आधार पर बोल दिया जा रहा है अज्ञान साक्षीवास है वास्तव में अज्ञान नाम का जो विषय ही नहीं है तो साक्षी कैसे हो सकता है? तो है सद भी नहीं है असद भी नहीं कोई विषय ही नहीं है क्योंकि चढ़ सम्मान लेने पर भी उसके साक्षी वास्तव में हो नहीं सकता है इसलिए जो सु में आपको हुआ अनुभूति मैं किंचम विशुद्ध भानती पर वास्तव में आनंद में थे और कुछ भी था कई बार होता है ना जाता। अज्ञान है नहीं वहां असल होता क्या है ये भ्रांति क्यों होती है ये भी समझिए भ्रांति क्यों हुई है इसे वहां अज्ञान था करके अब जगने के बाद आपसे पूछा गया आपसे आदमी की छाला थी आपसे पूछते हैं क्या क्या हुआ वहां क्या क्या देखा तुमने मैं सुपर सुपर अरे क्या क्या और कुछ नहीं जानता था क्या और कुछ नहीं जानता था जबरदस्त पीछे पड़ा तो कुछ नहीं जानता था। था। कर कुछ नहीं जानता अब मजबूरी में बोलना पड़ा तो उसको आप ज्ञान मान लिया आपने और विश्चित भाषा पकड़ लिया बात तो सिद्धांत के है वह आनंद में ही हम थे तथा सता स्व में संपन्न अज्ञान विशिष्टो भगवती नहीं कहा श्रुति में तो है ये केवल हम लोग मिर्ची पता है मिर्ची लगाना बोलते ना वैसे पीछे पढ़ जाते और कुछ नहीं दे और कुछ नहीं जाना तुम्हें अरे तो कुछ नहीं जानता छोड़ो अब कुछ नहीं जानते तो पकड़ जाए ना किंच बोल रहा है कि इसके अंदर जो अज्ञान था अज्ञान था।, था इसके पास अभी कैसा अज्ञान था जागृत स्वप्र संस्कार विशिष्ट अभियान था अभी आपने पढ़ा <laughs> <laughs> <laughs> ये कल्पना यह अनिर्वचनीय है या घटित घटना माया यदि कोई न पूछा पी मैं सुख पुरुष वोक्ष इतनी ही जवाब आता है कुछ नहीं जानता ये तो में भी है संभव है पर लेना पड़ेगा आप जो कर निषेध जो कर रहे हो ना निषेध किसका निषेध कर रहे हो मैं कुछ नहीं जानता था क्यों मैं अद्वितीय था में उसको उस शब्दों का अर्थ अज्ञान नहीं लेना है तो किसने आपको पीछे पड़ा और आप कह भी देंगे मैं कुछ नहीं जानता था तो जवाब देने इसलिए नहीं जानता था क्योंकि मेरे पास ज्ञानी ज्ञान में था मैं अद्वितीय था यह नहीं कि मेरे पास अज्ञान की पोटली अंदर रखी हुई थी मैं सुधामा नहीं हूं कि कोई पोटली छिपा करके बैठा था <laughs> <laughs> मैं सुधामा हूं क्या पोटली छिपा के हुए सोया था नहीं, कोई अज्ञान की पोटली मेरे पास नहीं थी मेरा उस शब्दों का अभिप्राय मैं अद्वितीय था ये कोई तो जो कुतार्थी के लिए ऐसा बोलना पड़ता है इन वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता था यह कथन ही गलत है ये कथन कर भी दोगे उसके लिए वकालत है कि मैं अद्वितीय था अतयु मैं कुछ नहीं जानता था उस अर्थ यह नहीं लेना कि मेरे पास कोई अज्ञान नाम की चीज था और वो वहां मेरे को चित हो गया था ऐसा तो उसका नहीं ये मुख्य सिद्धांत पक्ष लेकिन आम व्यवहार में जो हो रहा है उसको लेकर कई ग्रंथों में लिख भी देते हैं कर्ण के संस्कार जो था संस्कार विद्या विद्यान जैसे होकर वहां था अधिकतर ग्रंथ ऐसे में यह मुख्य रूप कहते नहीं वास्तव में वहां नहीं हो सकता ये चित्तवादिना जड़त सत्व भी फलव्यापित सर्वसमत अरे बात विस्तारायाम मधुसून सरस्वती भी प्रपंचितम चेतन मधुसूद सरस्वती जिन्होंने वही सिद्धांत बिंदु में व्याख्या कर रहे हैं जो कह रहे हैं वहां पर अंत संस्कार अवच्छिन्न अविद्या विशिष्ट चैतन्य होकर में वही कह रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ ज्ञान नहीं है तो अविद्या और कहा वेदांत कल्प लतिका अभी जो पढ़ा है ना आगे आएगा स्वयं भी कहेंगे मेरी वेदांत कल्प को देख लेना कहेंगे सिद्धांत बिंदु में भी आएगा आए। आएगा आएगा।, आए। आएगा। आए। और विस्तार से चाहना है सही सही समझना है तो वो पढ़ रहे ना यहां मोटा मोटी मंद अधिकारी के हिसाब से समझा दिया है क्या होता है थोड़ा संक्षेप अस्तुआ ब्राह्मण भी कल्पित विषय था तुम बहुत पीछे पढ़ रहे हो तो मान भी लो ब्रह्म में विषय था तो भी फल व्यापम नहीं सिद्ध कर कैसे न कर्मत्व न जड़पाता वाच्य यदि वह विषयता मानोगे तो हमारा कर्म बनेगा ज्ञान का कर्म जैसे घटम हम जाना निखट क्या है कर्म इसे ब्रह्म विषय है तो ब्रह्म ब्रह्म हम जाना बोलोगे फिर तो ब्रह्म में भी कर्मत्व ना जड़ आ जाएगा इतने नाच्य जड़ तो कहां माने जाएगी येतात्म तर झड़म ऐसी व्याप्ति नहीं बनाना ये विषयत्म तड़त्म नहीं हो सकता तो देखो रहे कहा मानी जाए कर्मत्व स्वता कर्मत्वादक स्वान सत्ता है ना क्या है आपका क्या? क्या? और ब्रह्म कैसा है? सत्ता। व्यावरिक आएगा। तो भी नहीं आएगा। <laughs> मानने पर भी देखो न फल जड़ा कुछ सत्ता सत्ता मिलना से भाई कहीं भी कर्म आया है भाई घट में कर्म क्यों आया समान सत्ता क्योंकि वृत्ति जिस सत्ता की है फलवचिन चैतन्य होकर विषय चेतना अपने विषय जिस सत्ता की है सम सत्ता के दोनों के दोनों तब घट प्रमा हुआ नहीं तो नहीं होता तो वहां फलवास होता और यहाँ ब्रह्म विषय मान भी लोगे यहाँ वृत्ति का तो भी वृत्ति व्याप्ति मान भी लोगे फलव्याप्ति इसे नहीं बन सकती कर्म इसे नहीं बन सकता दोनों विषम सत्ता का स्व तो समान सत्ता की विषयता है कर्मत्व पर सत्ता का साथ घटा दो संभव घटादियों में संभव है घटादी में, में क्या रहे? दोनों ही व्यावहारिक है दोनों समान सत्ता को जा रहा है ब्रह्मी तो परमार्थ सती व्यवहारिक व्यावहारिकी अपनी परमार्थ सत्ता अभावेना न समानती कि अनुपत्ति है यहाँ पर बताओ क्या दोष है बताओ यहाँ नहीं ये ना, ये पर बोल रहे हैं क्योंकि याद के से हाँ, क्या बोलता है वो कहता है कि भाई तो तो पूछा साई तंतु औपनिषम पुरुषमें ब्रह्म विषय तो माननी पड़ेगी ऐसी विषय तो प्रश्न कैसे पूछा विषय तो मानना पड़ेगा कई भी श्रदापर प्रचार कर्मणि प्रयोग कभी कर रहे हैं इसलिए कहते हैं तंत्र अनुग्रहिता बहुत अनुग्रह से सारी व्यवस्था बन गई है विषयता मानने पर भी कोई दोष नहीं इसी श्रुति की कृपा से सिद्ध हो अथवा दूसरा पक्ष देख चैतन्य विषय तय जड़पादिका नत्वृत्ति विषय तापी रहेगी वही जड़त्व का होगा। जिसे नहीं है केवल वृत्ति व्याप्यता है वह जड़त्व का नहीं चुषा गृहते नाचा तनोषा न वेद विन्मु तम बृहंत वेदे न इत्यादि उभयुक्ति कल्पना कि दोनों प्रकार की श्रुतियां मिल रही है मरसे में, में कहा जा रहा है अगे वाचर का प्राप्त मनसासन दोनों प्रकार सुर्खियां मिल रही है अतएव दोनों प्रकार मानने में कोई हमें दिक्कत नहीं है श्रुतिया आधारित ही व्यवस्था है दोनों के व्यवस्था विषय तो मानो और न व्याप्ति का मानना फलव्याप्ति का न मानना सर्वमान्य हो गया और वित्तीय व्याप्ति भी वास्तव में नहीं है कि मुख्य सिद्धांत नहीं है, है।, है? विषय कैसे बनेगा वो भले आप भी लो इन वक्तों के आधार पर तुम तो विषय मान लेने पर भी क्या समस्या खड़ी हो रही है हम वही भले व्याप्ति मानेंगे करमत वही मानेंगे जहाँ होगा वह न होने के कारण से इन वक्तों के आधार पर ब्रह्म विषय है ऐसे कह भी दोगे तो भी कोई अनुपति दोष या समस्या खड़ी नहीं होती है अभी बोला तो अभी ऐसा व्यावहारिक व्यवस्था है, है। स्वता का सकता है परमात्मा सब खेल चलती ही नहीं है ये शुरू में सामान्य वृत्ति बल में तभी मना कर दिया कहा सामान्य वृत्ति हो रही है किस इंदी क्या हो रहा है बताओ मेरे को हो नहीं सकती असंभव है ये होता ही परिचिन में ये सारा लफड़ा वृत्ति स्थिति है ना है ही परिच्छन मामला हो अपरिछन वहां घुस ही नहीं सकता ये सब चीज अत वृत्ति व्याप्ति भी एक अवस्था में साधक को समझाने के लिए कहा गया भाई संसार की वृत्तियां की ओर तुम्हारी वृत्ति जा रही है तो उसको इधर घुमा दो जिस समय उसको घुमाओगे उसका विषय जो बन रहा है उस का वो आपके स्वरूप ही है वारण बंद की भी अपेक्षा भी नहीं रहेगी अभ्यास आदे व स्वयं अविद्या और वृति दोनों खत्म हो जाएंगे समय की बात है थोड़ा लगे रहो स्वच्छ समाप्त हो जाता है करना कुछ नहीं आता जिसे फल पका डाल से स्वतः ही छूट कीजिएगा और जो छोड़ने की कोशिश करता है वो तो जरूर विफल इसलिए हमें कोशिश नहीं करना है ये शास्त्र कहा हमारा कर्तव्य इतनी ही है बाकी ना आपने आवरण भंग कर सकना है न कुछ होना है न्याय ये तो फलव्यापित्व एवं शासमणी अज्ञान नाश वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षित युक्त फलव्यापित्व एवं जड़वादक आहु त्र प्रमाणन्य अंतकरण वृत् व्यक्त चैतन्य शास्त्रे फलत्व्यपदेशा तदव्या तो साक्षीवासा जड़म न नस्य इसीलिए यदि आप ये पक्ष को लेकर चलोगे तो, क्या होगा फिर समस्या जैसे ब्रह्म जड़ नहीं है जितने भी साक्षीवास केवल उनमें से कोई भी जड़ नहीं हो पाए है, है। ये नहीं जिन लोगे को मानते हैं जो लोग ऐसे मान के चल रहे हैं ये तो कह रहे हैं, जो लोग ऐसे मान के चलते हैं जो प्राचीन ने आचार्यप्ति का निषेध किया उसका अर्थ जो लोग थोड़ा गलत ले रहे हैं वो फंस जाएंगे क्या गलत ले रहे हैं वो बता रहे हैं ये तो, तो। फलव्याप तो ये वास्तव फलव्यापति को शास्त्र के कारण निषेध किया उसका तत्पर क्या लेना चाह रहे ब्रह्मणी अज्ञान नाशा आया। ब्रह्म में अज्ञान आवरण मान रहे हैं और उसको नाश करने के लिए वृत्ति की जरूरत है अपेक्षित युक्त फलव्यापित्व एवं झड़प इसे उन्होंने सिद्धांत क्या बना दिया ये ये फलव्यापित्व तड़पम ऐसा बना लिया तो समस्या क्या खड़ी होगी लेकिन क्या हू तमाण जन्य और उसके द्वारा व्याप्त जो जो होगा वो सब जड़ माना जाएगा आपातक्रमण समस्या ये है तो क्या होगा जब ब्रह्म में अपने फल व्याप्ति न होने से जड़ तो नहीं है कहते हो नाम साक्षी भाष्य प्रमाण वृत्न नहीं है <that> दोनों से जो होना उसमें तो चित्वादेव आपका जड़ आ गया लेकिन केवल साक्षीभाषी जो वस्तु है जहाँ वृत्ति प्रमाण रूपी अपेक्षा नहीं है वो भी क्या हो जाएगा जड़वा भी नहीं रहेगा तो वहाँ विषम सत्ता आ गई केवल साक्षी क्या है पारमार्थी सत्ता वाला का है विषयता तो तो तो मानने पर भी साक्षी भाष विषय में भी जड़ी आती खड़ी हो जाएगी इसे ये भी तुम्हारी कल्पना ये तु जो मान रहे हैं व्यवस्था दे रहे ये भी गलत है मुख्य पक्ष वही है ये जान के के आप बुद्धि को को और प्रक्रिया समझाने लिए बोला जा रहा है। कोई ऐसा सोच सकता है इस वाक्य कार्य ऐसा मान सकता है, ऐसे मान सकता सकता है, है। ऐसे तो लेकिन हर जगह कैसा गलत होते जाता है चैतन्य कर्मता भिन्न का वच्छेदा सर्व, सर्वत्र सही वड़त्व प्रयोजिका इसीलिए चैतन्य कर्मता तू चिद भिन्नत्व छेदेना चैतन्य का कर्म सब कुछ हो सकता है ना चितित्व प्रकाश से भिन्न जो भी होगा वो प्रकाश को में आ गया चाहे वो साक्षी भाषी है या चिदभासी है या किसी के अब फल व्याप्ति हो रही है नहीं भी हो रही उसे कोई लेन नहीं सारे आके फंस गए जो जो चिद भिन्न है वो सब चढ़े छुट्टी पाए यदि यदिवच्छेद सा सर्वत्र कर्मता आ गई केवल ब्रह्म में छोड़कर ब्रह्म चिदिन्न नहीं है संचेतन है तो चिद भिन्न सब में आ गया अविद्या में भी और सभी में चीज आ गई साक्ष मान पदार्थों को या प्रमाण जन्य जन वृत्ति चैतन्य भाष्य मान लो आप किसी भी मान लो इन साथ साथ है, सब जादे। के साथ अब बताओ जरूरत है वहां पर बिल्कुल नहीं उदारिति काया चैतन्य मात परम में फलपदम दृष्टव्यम इसे जो जो श्लोक दिया था ना का इसमें भी जो का रहे हम कारमा का लक्षण क्या बनता है में मात्र परम इसलिए क्या कहा सीधी सी बात सब समुभव हो रहे ना विरोध है बोलो अच्छा नो वृत्ति विषय चेतन विषय एक और प्रश्न उठाया वृत्ति का विषय मान लोगे अखंडाकर ब्रह्म वृत्ति, वृत्ति का विषय भी ब्रह्म को मानते हो तदुपरब तो चेतनी का विषय हो जाएगा वृत्त वचन चेतनी का विषय हो जाएगा चलो प्रमाण जनित अंतर्ण में पड़ाव यह सब लफड़ा छोड़ो वो सीधा कहता है वृत्ति का विषय होने से वृत्न चेतन जो है ना उसके तरह भाष्य हो जाएगा ब्रह्म चिदाकार गर्भ वृत्ति जो है चिदाकार गर्बण उत्पन्न ही नहीं हो सकती अरे वृत्ति कोई चीज पैदा भी हुई है कैसा बोल रहे हो चैतन ही के आधार पर तो बोल रहे हो इसे कहते हैं उत्पत्त है तदुत्तम व्यद वस्तु स्वभान कारका कुंभस्व दृषाधिया घट यो धर्मादि हेतु सिद्धार्थ संबोध व्याप्तिर्वस्तुअस्तु स्वभावराधा कारका आत्मा से आकाश पैदा हुआ कहते हैं ना आत्मा से आकाश कौन सा कारक क्या कार मान लो ब्रह्म को उपादन कारण मान लिया उस उपादन कारण से आकाश पैदा हो रहा है ठीक है कौन पैदा कर रहा है? कहा पैदा किया किंकाय सखल कि, कि न कारका कार, कौन कार से पैदा हुआ को पैदा क्या हुआ फिर माना जाए तो कोई चीज पैदा हुआ विवेक तो वस्तु स्वभाव अनुरोधा स्वभाव अनुरोधा माना पड़े माया है और उसका स्वभाव है वो कर्मों का सब फिर अना देने को मानना पड़ेगा अभिज्ञान आदि है नहीं माना पड़ा ना जीवन है ईश्वर अनादि है अन्य जीवों का प्रभेद भेद अनादि है जीव ईश्वर भेद अनादि है अना और अविद्या भी भेद अनादि है, है। ये सब अनादि माना, नहीं मानेंगे तो कहाँ से पैदा होगा कैसे पाएदा? ये स्वभाव अनुरुधा का मतलब यही है अनादित्वाल, अविद्या सह का उपान कारण बनती है सहकार्य कारण जीवों का कर्म है तो जीव अना दिए उसे कर्मना सब सी से आकाश पैदा हो व्यत संपूर्ण तो उत्पत्त हो कुंभ से वृशा ध्याम के द्वारा दृशा ध्यान चक्षु के द्वारा जैसे बुद्धि में घट का ज्ञान पैदा होता है दृशा चक्षु के द्वारा धियाम कुंभ से इव ठीक व्यध संपूर्ण उत्पत्त तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार से वास्तव में क्या है अंदर खड़ा है कुछ? ना बाहर है। एक वृत्ति तो बड़ी घट गई दिमाग में वृत्ति तो है कई बार क्या यहां रखा हुआ चीज भूल गए पड़ा रहते हुए आपके लिए है ही नहीं है, है फिर भी आपके लिए नहीं है क्या वृत्ति निकल गया का कहना है ये विय संपूर्णता उत्पत्त हो उसी प्रकार यथा कुंभ से घट में दुख है और घट में सुख भी है सब अपनी बुद्धि का खेल हम लोग ये कहते हैं डेविड डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी बात है पहले हम लोग लड्डू पेड़ा अच्छा लगता था बड़ा प्रेम से खाते थे और अब देख करके थे गुड नहीं भाई वही बन रहा है जो पहले सुखरूप था वही अब दुखरूप हो गया इसे कहते हैं गढ़ो तो धर्माज हेतु था बुद्धि स्वयं धर्माज स्वीकार करता है आज भी लड्डू आता है पूछेंगे चीनी से बना है कि गुड़ से बना है कि शुगर फ्री से बनाया शुगर फ्री से बना तो खा लेंगे बताओ कमाल है कि शुगर फ्री से डायबिटिस बढ़ेगा नहीं ना शुगर फ्री गोली के बने तो आज भी लड्डू खाएंगे ये सब बुद्धि कमाल है तो रहे अरे आप चीनी से बना दो और कह दो मैंने शुगर फ्री डाला हूं तो विश्वास करके कर हम लोग खा लेंगे भले ऊपर पहुंच जाएंगे सारी बुद्धि के बुद्धि में जैसा ग्रहण करता है वैसा मान बैठे स्वतः सिद्धार्थ संबोध व्याप्ति वस्तु अनुरोध स्वतः सिद्ध पदार्थों में भी जो है वृत्ति जो मान रहे हैं तथा चैतन्य विषय जड़तम दुर्वार इसे जो जो चैतन्य का विषय होगा वह जड़ होगा इसे कोई संशय नहीं है और जिसल ब्रह्म चैतन्य का विषय नहीं बनता अत वो तो नहीं हो नृत्तिपर चेतन से स्वयम चेतन रूप न तद्याप्त तो वृत्ति चेतन जो है स्वयं चेतन रूप होने के नाते स्वयं को स्वयं विषय नहीं कर सकता फले फलांतर अनुपत् फले में फलांतर उत्पत्ति नहीं हो सकती तद भिन्ना तो स्वतः तो भान रहता नाम तदव्याप्तिर अवश्य आश्रणीय जो दत भिन्न होंगे वह सुत ही भान रहित है उनमें चैतन्य रहित है उनको चैतन्य प्रकाशित करता है वहां फल व्याप्ति मानना उचित ही होता है आवश्यक है आश्रय करना ही पड़ेगा अतव वर्तमान विषय में कोई दोष नहीं तदुत्तम तो परागर्थ प्रमेषु या फल न संता संवित वेदांतोक्ति प्रमाणत बस इतना रंग को पर थक गया दूर लेकेट चल जाओ